स्वामी हा जी ओ मे यीले हा जि बोलि स्वामी हा जि हा जीरा हा बोले ग स्वामी जी पिछले प्रश्न में समृद्ध विवरीत के बारे में आपने पढ़ाया था समृद्ध विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न और समृद्ध सं, को संवाद और विवृत को विवाद फिर बाद में संवाद विवाद जी उसके बाद में संवाद विवाद बाह्य प्रयत्न इसमें ये समझ में नहीं आया स्वामी जी समृद्ध को ही संवाद कह रहे हैं और विवृत को ही विवाह कह रहे हैं और इन दोनों ये दोनों आभ्यंतर प्रयत्न वाले हैं फिर संवाद और विवाद बाहर प्रयत्न वाले कैसे हुए संवाद विवाद बाहर प्रयत्न ऐसा कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया हाँ ऐसा है कि मैंने राजेश जी म्यूट करिए समृद्ध विवृत जो है ये अंत प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न है और संवाद प्रयत्न तो समृद्ध विवृत जो है ये स्थान और करण के राजेश जी म्यूट करिए ओम समृत और विवृत जो हो आ, वो शायद लैपटॉप के सामने नहीं होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है समृद्ध और विवृत जो है समृद्ध और विवृत्त ये स्थान और करण आप, आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है हा बन्ध ओम् ग्रुपने ग्रुप को कि पहले प्रारम्भ में नहीं मैंने तो नहीं किया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैंने नहीं किया मैंने तो, किया था, तो। हाँ, आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी विवृत्त के बारे में जो लिखवाया था दूरत्वे विवृत्तता अर्थात स्थान और करण इन दोनों के दूर रहने पर उच्चारित उच्चरित वर्ण धर्म को विवृत्तता कहते हैं जी मुख के अवैध दूर दूर रहने पर विवृत धर्म उत्पन्न होता है इसे विवार भी कहते यहाँ पे जरूरी नहीं ऐसे ये दोनों धर्म है तो वर्ण के है ना वर्ण के ये दो धर्म है एक विवृत पहले पहले सुन लीजिएगा दो धर्म समृत और विवार समृत और संवार विवृत और विवार ये दोनों ही वर्ण के धर्म है लेकिन एक तो बाह्य धर्म है एक आंतरिक धर्म है यानी आभ्यंतर प्रयत्न वाले तो अलग धर्म है और बाह्य प्रयत्न वाला अलग धर्म है तो वर्ण के ही यानी एक तो स्थान और कर्म के साथ जुड़ा हुआ है एक स्वर यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है मेरी बात पकड़ में आ रही है वर्ण के बहुत सारे धर्म होंगे ना परमात्मा के सैकड़ों धर्म है है तो परमात्मा में है तो ऐसे ही ये जो वर्ण है इन वर्णों के बहुत सारे धर्म हैं। उन धर्मों में धर्म हैं। संवार- स्वामी है। है। जी की जो विवृत है वो नहीं उसको आपसे विवृत को ही विवार कहते हैं इस, इसको आप काट दीजिएगा उसको काट दीजिएगा तो ये अंतर रख लीजिएगा कि संवृत्त विवृत्त जो है ये स्थान और करण के कारण से हैं और स्वरयंत्र के कारण से संवार विवार है हां जब हम आगे बढ़ें तो हमी अम् आठवें सूत्र में पढ़ाता सीणो नाम वायु ऊर्ध्व आक्रम्य मूर्धनी प्रतिहते निवृत्त कंठे संहन्यने गल संवृतवा वर्णधर्मो जाये थवृतवाद् विवाह तो यहां पर संवार और विवार को लेकर के बताया है इन्हीं बातों को अगले सूत्र में बोला जा रहा है सूत्र लिख लीजिएगा तौसवार तौसवार संवार विवारो यह सूत्र है और इसका अर्थ है तौ उक्तौ वर्ण धर्मो तौ ौ संवारको विवारस्ययत् वेदितौ उ उक्तौ वर्णधर्मौ संवारको विवार संयक्य प्रयत्नौद्यौ बाह्य प्रयत्नौ द्विवचने प्रथमा द्विवचने बाह्य प्रयत्न वेदितव्य वे, वे, वे दोनों वर्णधर्म जो आठवें सूत्र में बताए गए हैं वर्णों के जो धर्म वे दोनों वर्ण धर्मों संवार और विवार संजक बाह्य प्रयत्न है ऐसा जानना चाहिए वे दोनों वर्ण धर्मों संवार और विवार नाम वाले बाह्य प्रयत्न है ऐसा जानना चाहिए ऐसा जान ले अगला सूत्र लिखलिजेगा तदा तत्र यदा तत्र यदा कण्ठबिलं संवृतं संवृतं तत्र यदा कण्ठबिलं संवृतं तत्र यदा कण्ठबिलं संवृतं तदा नादो जायते तत्र यदा कण्ठबिलं संवृतं तदा नादो जायते पाठभेद है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा तत्र यदा कंठबिलवृतम तदा नादो जायते तत्र का मतलब कंठ में तो अर्थ अर्था भविष्य वायुना संहते कंठे वायुना संहते कंठे कण्ठे तत्र कार्थवतारं वायुना सङ्हते कंठे तत्र इति कण्ठे वायुना सङ्हते कंठे यदा स्वर्यन्त्रमुखं कण्ठविलमिति स्वर्यन्त्रमुखं वायुना सङ्हते कण्ठे यदा स्वर्यन्त्रमुखं संवृतम् अर्थात् आकुञ्चितं सङ्कीर्णं भवति वायुना संहते कण्ठे यदा स्वयन्त्रमुखं संवृतम् अर्थात् आकुञ्चितं सङ्कीर्णं भवति तदा नादः उत्पद्यते जायते वा तदा नाद उत्पद्य जायते वंठ में द्वारा आहत होने पर कंठ में वायु के द्वारा आहत होने पर हिंदी में बता रहा हूं कंठ में वायु के द्वारा आहत होने पर जब स्वरयंत्र मुख जब स्वर्यंत्र मुख छोटा होता है छोटा का मतलब संकुचित होता है जब स्वरयंत्र मुख छोटा होता है तब नाद उत्पन्न होता है कंठ में वायु के द्वारा जब स्वर्यंत्र मुख संकुचित छोटा होता है तब नाद उत्पन्न होता है अगला सूत्र लिखिए ग्यारहवां विवृते तो कंठ बिले श्वासो तो कंठबिलेवासोजाते विवृते तो कंठबिलेवासोजाते अर्थ अर्थ भविष्य स्वर्यंत्रुखेस्वंत्रुख ख सेवास उत्पद्य है जायतेख सेमुख से श्वास उत्पद्य ऐसा भी लिख सकते स्वरियंत्रुखे विवृते वितते जायते विवृते जायते तदा श्वास उत्पद्य जायते ये भी ठीक है जो लिखा है स्वर्यंत्र मुख से यदा विस्तार होती तदा श्वास उत्पद्य जायते वह इसका अर्थ है स्वर्यंत्र स्वर्यंत्र मुख के विस्तार होने से श्वास उत्पन्न होता है यंत्रुख्य विस्तृत बड़ा होने से श्वास उत्पन्न होता है अगला सूत्र लिखिए श्वासानु तौ श्वास नादा नादा वनु प्रदान विचातक्षती तु श्वास नादा व नादावानु प्रदानावि इत्याचक्ष्यते अगर अलगलग् करेङ्गे तु तौ श्वासनादौ अनुप्रदानौ इति आचक्षते तौ श्वासनादौ अनुप्रदानौ इति आचक्ष्यते तौकमतलौ श्वासनादौ तौ श्वासनादौ अनुप्रदानौ वर्णोत्पादकौ अनुप्रदानौ इति वर्णोत्पादकौ तौ श्वासनादौ अनुप्रदानौ अर्थात् वर्णोत्पादकौ दी आचार्या श्वासनादौ अणुप्रधान अर्थात वर्णोत्पादक वदी आचार्यां वदती आचार्या वे दोनों श्वास और नाद वर्णोत्पादक है यह वर्णोत्पत्ति के मूल कारण है ऐसा आचार्य कहते हैं अनुप्रधान का अर्थ पहले बताया था मूल कारणम वर्णोत्पत्ति मूल कारणम तो अनुप्रधान का अर्थ है वर्णोत्पत्ति का मूल कारण यानी प्राणवायु प्राणवायु श्वास के रूप में नाद के रूप में प्रकट हो रहे हैं वर्णोत्पत्ति के लिए प्राणवायु जो है उदान नामक प्राणवायु वर्णोत्पत्ति के लिए श्वास के रूप में नाद के रूप में आ रहे हैं वे नाद और श्वास ही वर्णोत्पत्ति के मूल कारण हैं तो तु श्वासनादौ अनुप्रधानो अर्थात इति अथवा एवं वदंति आचार्या अगलासूत्रलिखि अन्ये श्वासनादो श्वासनाद अनुप्रदानम् अन्ये श्वासनाद अनुप्रदानं व्यञ्जने नादवत् अन्ये श्वासनाद अनुप्रदानम् अन्ये श्वासनाद अनुप्रदानं व्यञ्जने नादवत् अन्ये श्वासनाद अनुप्रधान व्यंजने नादवत अन्ये का मतलब है अन्य आचारी दूसरे आचारी व्यंजने का अर्थ है वर्णा अभिव्यंजने वर्णों की वर्णों के प्रकटीकरण में तो सूत्रार्थम लिखंतु व्यंजने वर्ना अभिव्यञ्जने वर्णानाम् अभिव्यञ्जनेप्रदानं च वर्णानाम् अभिव्यञ्जने श्वासानुप्रदानं नादानुप्रदानं च वर्णा अभ्यंजने श्वासुप्रधा च्वनिवत्त अन् आचार्य ब्रुवते वदन प्रदानं एवं वर्णाभजने श्वासुप्रद्रद्वनिवत अन् आचार्या वे प्रकटी अभिव्यक्ति में वर्णों की अभिव्यक्ति में वर्णों की अभिव्यक्ति में श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान नाद ध्वनि के समान नाद ध्वनि के समान नाद ध्वनि के समान या नाद्वनि वाले होते हैं नाद ध्वनि के समान या नाद ध्वनि वाले होते हैं ऐसा दूसरे आचारी कहते हैं वर्णों की अभिव्यक्ति में श्वासानुदान श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान नाद ध्वनि के समान या नाद ध्वनि वाले होते हैं ऐसा दूसरे आचार्य कहते हैं नाद ध्वनि का मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना गूंज यानी यह जो श्वास और नाद जो है यह गूंज के समान होते हैं ऐसा कुछ आचार्यों का मत है भगवान हाँ जी ये वर्णा अत्र मूर्धन्यवती अथवा आ... नहीं वर्णा नाम वर्णा नाम ऐसा है वर्णा नाम पहले तो मूर्धन्य है उसके बाद तालव्य अत्र कः किं सूत्रं तस्मिन् विषये किं सूत्रम् अनकार वर्णानां मध्ये ओम् वर्णानां वर्णानाम् अत्र अस्ति किमपि अधुना स्मरणं नागकिति द्रष्टव्यं भविष्यति ओम् ओम् भगवन् एकवारम् अस्य सूत्रस्य अर्थः पुनः एकदा प्रकाशयत् अट्कुब् अन्ये श्वासानुप्रधानं व्यञ्जने नादवत् हा हा अस्य एतदस्ति अन्ये श्वासनादानुप्रधानं व्यञ्जनेनादवत् अन्ये केचन आचार्य एवं वदन्ति व्यञ्जने वर्णानां वर्णानाम् अभिव्यञ्जने अर्थात् प्रकटीकरणे वर्णानाम् उत्पत्तौ श्वासानुप्रदानं नादानुप्रदानं च एते द्वे नाद्वनिवद कथयं केचन आचार्या श्वासुप्रधान यद अस्था श्वास यदस्थ यदस्ति तौ दव नादध्वनिवत नादध्वनि के समान ये श्वासानुप्रधान और नादाप्रधान होते हैं ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं अरोध ना विरोध नोद नास्त विरोध अस्त चेत पुनः तेषा संकलन किमर्थ कथम ना विरोध अर्थात ऐसा है कि अतं बहुत राममोहन जी भी है ना फिर वो कहेंगे हिंदी में बताइए तो ऐसा होता है विरोध उसको कहते हैं यदि खंडन है तो बिल्कुल न मानना है विरोध होते हुए सहमति भी है यानी आप ऐसा मानते हैं मैं ऐसा मानता हूं मेरी मान्यता के अनुसार आपकी मान्यता विरुद्ध है पर गलत नहीं है श्वासानुप्रदानम उक्तवानदानुप्रदानम उतवान पुनः नादवत् इति एकपक्षे एव सः उक्तवान् नै नादवत् मत्लब् यः नाद नादवत् अर्थात् नादध्वनि भिन्न ध्वनिः आस्ति तद् ध्वनिः नाद तु मूलमस्ति श्वासनादमूलौस्ता पर नादध्वनिः मूलम नास्ति श्वास अनन्तरं ना, ना नादध्वनि भिन्ना अस्ति नाद ध्वनि अलग है और नाद अलग है यह याद रखिएगा श्वास और नाद जो है यह दोनों वर्णों की उत्पत्ति में मूल कारण है थोड़ा अंतर है अगर मैं ये बोली बोलूं कि यह ध्वनि है यह अलग चीज है यह इसको नाद भी बोल देते हैं लोग गूंज जिसको कहते हैं अलग अलग गूजो सकते मलग प्रकार का पैदा कु आप अलग प्रकार का गज पैदाे जो है ये गूज अलगि नाद ध्वनि अलग है वर्णो उत्पत्तिो ज श्वास और नाद बोले बोला जा रहा है, वो अली परिभाषा अलग, है। इसकी अलग कर रहे है न, नाद ध्वनि कारे समरे आगे अगला सूत्र देखिए एक बार फिर आप फिर बात करना इसमें ये जो नाध्वनि है इसी को समझाया जा रहा है अगले सूत्र में तत्र यदा स्थानाभिघात स्था, स्थानाभिघात ज ध्वनौ द्धन, तत्र यदा स्थानाभिघात ज ध्वनौ स्थाना भी अभिघात जैसा अभिघातज स्थान अभिघातज ध्वनौ तो त्रदाभिघातज्वनौ नादो अदीये तदा नाद्वनि संसर्गा घोषो जायते घोष के बारे में भी बताया और नादध्वनि भी समझाया जा रहे हैं यहां पर त्रदा स्थानिघातज ध्वनौ दो अदीय तदा नाद्वनि संसर्गाषो जाये थे अब घोष अलग प्रकार हो गया त्री तस्थ स्थान क्योंकि स्थान में ही तो वर्ण उत्पन्न होते हैं तस्वीर स्थने घापिघातेघातेन स्थान, उत्पन्ने ध्वन येदा काले ये नादध्वनि शब्द्य, तस्मिन घा उत्पन्ने, उत्पन्ने कालेदध्वनि शब्दस्य, उत्प मान शब्दस्य प्रयोजको यले नादध्वनि शब्दस्य प्रयोजको तदा तदान तध्वनिंबा तनिंबा तनिंबंधा घंटा निनाद सनध्वनिवशेषो घोष तनिबा तद तकारा पूर्ण अस्तध्वनिंबा घंटा निनाद निनाद्वनिशे घोष घंटा निनाद निनाद्वनिशेष इदं तु भिन्नं सूत्रमस्ति घोषविषये भिन्नं सूत्रमस्ति परन्तु नादध्वनि अपि अस्ति अत्र भिन्नम् अस्ति नादध्वनि नादानुप्रदीयते तदा नादध्वनि no, नाद तु जानामि अहं परन्तु uh, मम विचारः uh, उपरि सूत्रे नादानुप्रदान अपि कथयति अन्य आचार्याः कथयन्ति श्वासानुप्रदानापि कथयन्ति उदाहरणार्थं दृष्टान्ते नादवत् इति शब्दस्य प्रयोगः करोति स समीचीनं नास्ति एवं नास्ति एवम् एवम अस्ति नादवत् अर्थात् नादध्वनिवत् नादवत् अर्थः अस्ति नादध्वनिवत् अनिशब्द से लोप अस्त उत्तरपद लोप अस्त अदवत अर्थात नादध्वनिवत तो नादवत से आपको ऐसा लग रहा है नाद को ही नादवत कहा जा रहा है ऐसा नहीं है नाद का अर्थ यहाँ नादध्वनिवत और अभी जो चौदमा सूत्र मैं आपके सामने रखा त्रातजध्वनौ नादो अदीय तदाद्वनि संसर्गाोषो जायते तस्नाघाते उत्पन्ने ध्वनौ यलेध्वनि उत्पत्मान शब्द प्रयोजको तदनी तनिंबा घंटा निनाद घोष हो जाए थे हिंदी में मैं अर्थ बोल देता हूं उस स्थान अभिघात से उत्पन्न उस स्थान अभिघात से उत्पन्न उस स्थान अभिघात से उत्पन्न ध्वनि उत्पन के होने पर उस स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब नाद ध्वनि जब नादध्वनि जब नाद्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का जब नाद ध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का जब नाद्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पादक होता है उत्पादक होता है जब नादध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पादक होता है तब तब उस नादध्वनि के संबंध से उस नाद ध्वनि के संबंध से घंटा निनाद के समान घंटा निनाद के समान घंटा निनाद के समान सुनाई देने वाले सुनाई देने वाले ध्वनि विशेष को यадц, आ, सुनाई देने वाले ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है घंटा नाद के समान सुनाई देने वाले ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है सुनाई देने वाला ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है सुनाई देने वाला ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है उस स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब नादध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पादक होता है तब उस नाद ध्वनि के संबंध से घंटा निनाद के समान सुनाई देने वाला ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है तो नादो अनुप्रिय नादो अनु अनुप्रदीयते तदा यदा नादो अनुप्रदीयते जब नाद आता है नाभि स्थल से ऊपर उठ करके जैसे ही नाद स्वरयंत्र के साथ टकराता है तो स्वरयंत्र से जो नाद ध्वनि उत्पन्न होता है उस नाद ध्वनि के संसर्ग से जो घंटा निनाद घंटा निनाद का मतलब है जैसे घंटी बजाने पर जैसी ध्वनि गूंजती है घंटा निनाद का मतलब यहां पर जब घंटी बजाते हैं तो जो ध्वनि होती वो ध्वनि नहीं है बाद में जो गूंजती है ध्वनि जैसे आप घंटी गं, के साथ में वो डंडे को लगाइए टन टन टन करते जाइए और अंत में एक डंडा उस पर लगा के छोड़ दीजिएगा तो अंत में जो ध्वनि गूंजती है कंपन के साथ में तो उसको घोष कहते हैं कंपन के साथ वो गूंजती है उसका नाम घोष है वो अलग है तो कोई नाद ध्वनि को ही अगर नाद कहता हो तो हो सकता कहता है लेकिन यहां पर श्वास और नाद दोनों अलग अलग है पानिनी के मत के अनुसार हा जि राजेशजि स्पष्टो राय कुछ? स्पष्टं तु न भवति अत्र एकवारं पुनः तस्य सूत्रस्य विचारं करिष्यावः कस्य अन्यतु तु ब्रूवते कुत्र अस्ति अन्ये श्वास नादा श्वासनादानुप्रदानं व्यञ्जने नादवत् तस्य सूत्रस्य पाठभेदपि अस्ति अन्ये तु ब्रूते अनुप्रदानम् अनुस्वानुर्हादवत् अथवा एवं तु केचन वक्तुं शक्नुवन्ति अहं न जानामि परन्तु अत अहम यद अन्े आचार्य व्यंजने अर्थात वर्णोत् वर्ण से व्यंजने व्यंजन व्यंजना अर्थात यहाँ प्रकट कर, होना अभीव्यक्ति व्यंजने अभीव्यक् अन्े वर्णा अभिव्यक् श्वासनादाप्रधवे अर्थाद्वनिवत् मन देखिए वो जो गाने वाले होते हैं ना गाने वाले जो होते हैं वो नाद को घोष को अलग मानते हैं नाद का मतलब नाद ध्वनि जो ध्वनि निकालते हैं ये जो नाद ध्वनि एक अलग प्रकार का है जो हम बाहर प्रकट करते हैं और वो जो नाद और श्वास है ये बाहर प्रकट नहीं होता है इस बात को समझ लीजिएगा ये जो समस्या आ रही है वो इस समस्या इस कारण से आ रही है जिसको हम घोष के रूप में बाहर सुनते हैं नाद ध्वनि के रूप में जो सुनते हैं वो अलग चीज है वो बाहर प्रकट होता है जब मैं गूंज उत्पन्न करता हूं नाद के रूप में या घोष के रूप में वो आपको सुनाई देता है पर ये तो अंदर होता है जो हमको सुनाई नहीं देता है उसको श्वास और नाद कह रहे हैं जो अंदर होता है उसका नाम नाद और श्वास रखा है जो प्रयत्न के साथ जुड़ा हुआ है पी अहम न अभ्युपगमे तो कथम अन्य तस्य आचार्य तुण्वती कथम दृष्टानी आ... ना, ना ये सर्वेश प्रत्यक्ष नवती अनुमान नेशा विचार बनती है अनुमान नब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जैसे मैं बोलू कब वर्ण जब मैं बोलता हूं तो वो जो मैं सुन रहा हूं उन वर्णों का उन वर्णों को सुनते हुए उस प्रत्यक्ष ध्वनि के पीछे जो जिस तरह का वहां फोर्स लग रहा है उस फोर्स का अनुमान करते हैं उस शक्ति का अनुमान करते हैं मतलब वो किस तरह का धक्का लग रहा है अभिघात किस तरह का हो रहा है उसका अनुमान हो रहा है उसको सुनाई थोड़ा देता है अपने क्योंकि वर्ण बाहर निकलने पर हमको पता लग रहा है वर्णोत्पत्ति के पहले वो जो नाद उसको पकड़ में नहीं आएगा हमको लेकिन उसका अनुमान हो रहा है कि इस तरह का होता है अथवा ये आप कह सकते हैं जैसे आजकल जो यंत्र बनाते हैं लोग किसी से बुलवाते हैं तो अंदर गले में अगर कोई ऐसा यंत्र लगा दें, और वो मशीन से पकड़े कि इस तरह का होता है तब तो हो सकता है पकड़ में आ जाएगा यह कैसा होता है बाकी यूं सामान्य रूप से हमको यू पकड़ में नहीं आएगा वो श्वास और नाक जब हम बाहर निकालते हैं जैसा हम निकालते हैं ऐसी ध्वनि तो तब पकड़ में आता है हमको ये इस तरह का इसको नाद कहेंगे या गूंज कहेंगे हिंदी में वो एक अलग बात है, है? हो, सकता। अंतर हो सकता है एक पाठभेद हाँ, हाँ, हाँ. एक वरम अर्थ कुत्म अनेूते अंटादव सृष्ठे अस्थाशे अशले घंटा भाव अच्छा एक मैं देख लेता हूं। अपिशले। अपिशले आपि, अन्यतु तो ब्रुवते अनुस्वानो घंटा अन्यतु अ्रुवते दूसरे कुछ आचार्य मानते हैं नादानुप्रधान नादानुप्रधान जो है नहीं अ्रुवते अन्ये ब्रुवत, अनुप्रदानम अनुप्रदानमित से अस्थि श्वास श्वासानुप्रदानम और नादानुप्रदानम ये है अनुप्रदानम का अनु मतलब दोनों ले रहे हैं श्वासानुप्रदानम नादानुप्रदानम यह दोनों अनुस्वानों अनु अनुस्वान घंटानिर्दवत घंटानिर्दवत का मतलब नु है घंटा निनाद के समान वो भी ऐसे ही कह रहे हैं घंटा निर्धवत का मतलब घंटा निनादवत्राध का मतलब निनाद अनुस्वान अनुस्वान नादानुप्रधान अनुस्वना अनुस्वान ध्वनि स्वानः शब्दः शब्दः भवति थाने। स्वाना स्वा शब्द वह बवती धन्यवाद अग्रे चलाम अगला सूत्र देखिए यदा श्वासो अनुप्रदीयते तदा श्वास ध्वनि अघोष अघोषो जायते अब अघोष की बात हो रही है पहले घोष की बात कही है अब अघोष की बात कही जा रही यदा श्वासो अनुप्रदीयते हां लिखा है ना आपने यदा श्वासो अनुप्रदीयते तदा श्वासध्वनि संसर्गात अघोषो जायते उसी प्रकार अर्थ होगा तत्व यथा होता है यदा श्वास है ना तो तस्वीन स्थानिघाते उत्पन्न ध्वनो ऐसा ये लेना है अर्थ तस्वीनघातेन उत्पन्न ध्वनौ यदा श्वास यदा श्वास श्वास प्राणनामक वायु प्राणनामकवायु यदा श्वासः प्राणनामकवायु प्रधानतया प्रधानतयादध्वनि प्रधानतया नाद्वनि तस्नाघातेन उत्पन्ने ध्वनो यदा श्वास प्राणनामकु प्रधानतया न्व्वनि शब्दस्य प्रयोजको भवति प्रधानतया नाद्वनी शब्दस्य प्रयोजको भवति त्वास प्रधानतया नाद्वनि संसर्गा तया घोषवरध्वनि विशेष बोति तदा श्वास प्रधानतया नारधध्वनि संसर्गा घोषरहित ध्वनि विशेष बहुत हिंदी में अर्थ बोल देता हूं उस स्थाना उ, उस स्थान अभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर उस स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर स्थानाधिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब श्वास प्राण नामक वायु श्वास प्राण नामक वायु प्रधान प्रधान वाली श्वास प्राण नामक वायु प्रधान वाली नादध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पादक होता है तब तब श्वास की तब श्वास तब श्वास प्रधान वाली नाद ध्वनि के संबंध से तब श्वास प्रधान वाली नाद ध्वनि के संबंध से तब श्वास प्रधान वाली नाद ध्वनि के संबंध से घोष रहित ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है घोष रहित ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब श्वास प्राण नामक वायु प्रधान वाली नादध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द का प्रयोजक या उत्पादक होता है तब श्वास प्रधान वाली नादध्वनि के संबंध से घोष रहित ध्वनि विशेष उत्पन्न होता है यहां श्वास की प्रधानता है वह नाद की प्रधानता है जब नाद की प्रधानता होती है तब घोष वाले शब्द उत्पन्न होते हैं जब श्वास की प्रधानता होती है तब अघोष वाले शब्द उत्पन्न होते हैं इतना ही रखते हैं आज कल देखते हैं बचा हुआ शुभ एक बार आवृत्ति करते आवृत्ति भविष्य आप आ, लेट आते होंगे आपका आ, डिस्टर्ब करता है राजेश जी ये आ, आपका म्यूट कौन ऑन करते होंगे उनको बोल दीजिएगा कि आ, म्यूट करके रखेंगे वो म्यूट नहीं कर पाते हैं ओम ओम हाँ जी हाँ जी ओंकार ओ ओम। शांति शांति शांति ही। नमो नमः